श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुकुर में अवस्थान श्री माँ को श्याम पुकुर लाने का प्रस्ताव इतने दिनों तक उस स्थान में रहकर भी जो कभी किसी की दृष्टि में नहीं पड़ी वे एकाएक लज्जा और संकोच छोड़कर इस मकान में पुरुषों के बीच आकर कैसे रहेंगी इस समस्या का समाधान सूझ नहीं पड़ा परंतु कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्हें लाने का प्रस्ताव श्री रामकृष्ण देव के सामने उपस्थित करने को भक्तगण बाध्य हुए श्री रामकृष्ण देव ने श्री माँ के स्वभाव का स्मरण कराकर कहा क्या वह यहाँ आ सकेगी जो हो उससे पूछ कर देखो सारी बातें जानकर वह आना चाहे तो आए दक्षिणेश्वर में श्री माँ के पास आदमी भेजा गया जब जैसा तब तैसा जहाँ जैसा वहाँ वैसा जिसे जैसा उसे वैसा श्री रामकृष्ण देव कहते थे इसी प्रकार देश काल पात्र भेद से विचारपूर्वक संसार के सारे विषयों का अनुष्ठान न करने और अपने को न चला सकने से शांति नहीं मिलती अथवा कोई भी अपने अभिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता संकोच और लज्जारूप आवरण के दुर्भेद्य अंतराल में सर्वदा अवस्थान करते रहने पर भी श्री श्री रामकृष्ण देव से उपरोक्त उपदेश पाकर अपने जीवन को नियंत्रित करने की शिक्षा प्राप्त की थी प्रयोजन उपस्थित होने पर देवपूर्व संस्कार और अभ्यास के आवरणों से अपने को मुक्त कर निशंक भाव से यथा यतो, यथोपयुक्त आचरण में कहाँ तक समर्थ थी यह उनके दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के विवरण तथा निम्नलिखित घटना से पाठक अच्छी तरह समझ सकेंगे अल्प व्यय में सवारी न मिलने धनाभाव आदि के कारण श्री को उन दिनों बहुधा जयराम बाटी से कामारपुकुर और कामारपुर से दक्षिणेश्वर पैदल आना पड़ता था इस मार्ग में जहानाबाद आरामबाग तक आकर यात्रियों को चार पाँच कोस लंबा तेलो भेलों का सुनसान मैदान पार कर तारकेश्वर आना पड़ता था और वहां से कैकला का मैदान पार कर वैद्यवाटी में आ गंगा पार करना पड़ता था उन दोनों सुनसान मैदानों में डाकुओं के अड्डे थे सुबह दोपहर और संध्या समय वहाँ अनेक यात्रियों की उनके हाथों जाना जान जाती थी करीब करीब पास पास अवस्थित तेलो और भेलो नामक छोटे गांवों से कोस भर दूर उस मैदान के बीच में कराल वजना शुभीषणा एक काली मूर्ति वहाँ अभी भी दिखाई पड़ती है तेलो भेलो की डाकुओं की काली नाम से वह अभी भी जनता में प्रसिद्ध है लोग कहते हैं इसकी पूजा करके डाकू लोग नरहत्या जैसे निष्ठुर कार्य में अग्रसर होते थे डाकुओं से बचने के लिए उस समय दलबद्ध हुए बिना कोई भी यात्री उन मैदानों को पार करने का साहस नहीं करता था श्री रामकृष्ण देव के मझले भाई रामेश्वर की कन्या और कनिष्ठ पुत्र तथा अन्य कुछ स्त्री पुरुषों के साथ श्री एक समय पैदल कामार पुकुर से दक्षिणेश्वर आ रही थी आरामबाग पहुंचकर पहुँचकर तेलो भेलों का मैदान संध्या से पूर्व पार कर लेने के लिए यथेष्ट समय है यह देखकर उनके साथी ही वही पड़ाव डालकर रात बिताने की अनिच्छा प्रकट करने लगी पथ श्रम से क्लांत होने पर भी श्रीमा उस विषय में किसी से कुछ न कहकर उनके साथ आगे बढ़ने लगी परंतु दो तीन कोस जाने पर दिखाई पड़ा कि वे साथियों के साथ समान गति से न चल सकने के कारण पिछड़ती जा रही हैं उस समय उनके लिए थोड़ी देर ठहर कर और उनके आ जाने पर उन्हें जल्दी चलने के लिए कहकर साथी लोग फिर आगे बढ़ने लगे मैदान के बीच जब ये लोग पहुँचे तो देखा कि श्रीमान बहुत पीछे है अतः वे उनके लिए रुककर प्रतीक्षा करने लगे जब वे आ गई तो उनमें से एक आदमी ने कहा इस ढंग से चलने पर एक प्रहर रात्रि तक यह मैदान पार नहीं किया जा सकेगा और सबको ढाकों के हाथ में पड़ना पड़ेगा स्वयं को इतने आदमियों की असुविधा और आशंका का कारण समझकर श्रीमान ने उन्हें अपने लिए रास्ते में रुके रहने से मना किया और कहा तुम लोग एकदम तारकेश्वर के पड़ाव पर पहुंचकर विश्राम करो मैं यथाशीघ्र ही तुम लोगों से आ मिलूँगी दिन ढल चुका था इसलिए उन लोगों ने देर नहीं की बल्कि अधिक वेग से चलकर कर दृष्टि से ओझल हो गए तेलो भेलों के मैदान में सीमा उस समय यशासाध्य तेज चलने लगी किंतु शरीर बहुत थक गया था और मैदान के बीच पहुँचते ही अंधकार हो गया बहुत ही चिंतित होकर वे सोचने लगी कि अब क्या किया जाए इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा काला आदमी डंडा कंधे पर लिए हुए उन्हीं की ओर तेजी से आ रहा है उसके पीछे उसका कोई साथी भी आ रहा है ऐसा मालूम हुआ भाग जाना तथा चिल्लाना व्यर्थ जानकर श्री चुपचाप खड़ी और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। दुस, सरदार और उनकी पत्नी क्षण भर में उस पुरुष ने सामने आकर कठोर स्वर में पूछा यहां इस समय अकेली कौन खड़ी है श्री उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की आशा से पिता कहकर उसकी शरण में आकर बोली बाबा मेरे साथी मुझे छोड़ गए हैं मालूम होता है कि रास्ता भी भूल गई हूँ तुम मुझे साथ ले जाकर उनके पास पहुँचा दो तुम्हारे दामान दक्षिणेश्वर में रानी रासमढ़ी के काली मंदिर में रहते हैं मैं उन्हीं के पास जा रहे हूँ यदि तुम मुझे वहाँ तक ले चलो तो वे तुम्हारा विशेष आदर करेंगे इतना कहते ही उन्होंने देखा कि उनके साथ का आदमी भी वहाँ आ पहुँचा है और सी ने देखा वह पुरुष नहीं स्त्री है उस पुरुष की पत्नी उस स्त्री को देखकर माँ बहुत आश्वस्त हुई और उसका हाथ पकड़कर माता कहते हुए बोली मां मैं तुम्हारी लड़की सारजा हूं साथियों के छोड़ जाने से मैं बड़ी विपत्ति में फंसी थी भाग्य से पिताजी और तुम आ गए नहीं तो मैं क्या करती बता नहीं सकती श्री मां के इस निसंकोच सरल व्यवहार पूर्ण विश्वास और मीठी बातों से दुसास सरदार और और उसकी पत्नी का हृदय पिघल गया, सामाजिक आचार जाति की की बात भूलकर, श्रीमा को को अपनी कन्या तरह देखकर देने लगे। बाद में उनकी थकावट सोचकर, उन्होंने उन्हें आगे नहीं चलने दिया और निकट के तेलो भेलो ग्राम की एक छोटी सी दुकान पर ले जाकर रात्रिवास का प्रबंध कर दिया उस स्त्री ने स्वयं अपने वस्त्र बिछा उनके लिए बिछौना कर दिया और पुरुष ने पास की दुकान से मुरमुरा इत्यादि खरीदकर उन्हें भोजन कराया इस प्रकार मातृपित वेह से उन्हें सुलाकर उनकी रक्षा करते हुए सारी रात बिता दी दूसरे दिन सुबह उन्हें जगाकर वे उनके साथ तारकेश्वर पहुंचे और एक दुकान में आश्रय लेकर विश्राम करने के लिए कहा इसके अनंतर उस स्त्री ने पति से कहा मेरी लड़की ने कल कुछ नहीं खाया बाबा तारकनाथ की पूजा करके बाज़ार से चावल दाल तरकारी लेते आना आज इसे अच्छी तरह खिलाऊंगी